गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्मांसा तीन कर्म संस्कार और विचार संस्कार का अंतर हम कह चुके हैं कि कर्मों और विचारों के संस्कारों से प्रारब्ध बनता है कर्म और विचार के संस्कार में जो अंतर है वह केवल मात्रा का तारतम्य का कल्पना कीजिए मैं किसी से द्रोह करता हूँ एक स्थिति यह हो सकती है कि मैं उससे मन ही मन द्रोह करूँ और अपने विचारों को क्रिया में व्यक्त न होने दूँ ऐसे विचारों का एक संस्कार कर्म पर पड़ेगा ही या तो हम सोच ही सकते हैं अब मान लीजिए कि मैं उसके प्रति अपने इस द्रोह को क्रिया में भी व्यक्त करता हूँ यह क्रिया मेरे उस शत्रु से प्रतिक्रिया खींच कर लाएगी और इसीलिए इस द्रोहात्मक क्रिया का संस्कार केवल वैचारिक द्रोह के संस्कार से अधिक प्रबल होगा बस दोनों में यही अंतर है संस्कार तो क्रिया और विचार दोनों का पड़ता है ईश्वर की कल्पना कंप्यूटर के रूप में कर्म की इस संस्कारात्मक शक्ति से कोई बच नहीं सकता मैं ईश्वर की कल्पना एक विराट कंप्यूटर संगणक यंत्र के रूप में करता हूँ जो इतना सेंसेटिव सूक्ष्मग्राही है कि भावना के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन को भी चट से अंकित कर लेता है श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ईश्वर चीटी के पैर का शब्द भी सुन लेता है कंप्यूटर में हिसाब की कोई गड़बड़ी नहीं होती भले ही मनुष्य भूल जाए कि बीस वर्ष पहले उसने कौन कौन सी क्रियाएं की थी और कौन कौन से विचार सोचे थे पर यह ईश्वर रूपी कंप्यूटर कुछ भी बिसराता नहीं वह सारा हिसाब बनाकर हर समय तैयार रखता है उसमें डिले विलंब या प्रोक्रेस्टिनेशन दीर्घसूत्रता नहीं है वह हमारे समान कम काम चोर या टाल मटोल करने वाले स्वभाव का नहीं है अभी हमने कोई कर्म किया है कि उसका संस्कार जाकर चित्त में अंकित हो गया और इस कंप्यूटर ने भी तुरंत अपना हिसाब जोड़ घटाकर कर टू डेट अद्यतन कर लिया हमने कोई बुरा कर्म किया या किसी को हानि पहुंचाई, तो उसका भी संस्कार जमा हो गया और किसी की सेवा सहायता की तो वह संस्कार भी चट जमा हो गया ऐसा विलक्षण है यह कंप्यूटर इस ईश्वर रूपी कंप्यूटर का साधारण कंप्यूटर से केवल इतना ही भेद है कि जहाँ प्रथम चैतन्य स्वरूप है वहाँ दूसरा मात्र जड़ प्रथम का कार्यक्षेत्र अनंत और असीम है जबकि दूसरे का कार्यक्षेत्र सीमित इस ईश्वर रूपी कंप्यूटर को छड़ा नहीं जा सकता उसके हिसाब में रेशे का भी अंतर नहीं होता हम ईश्वर को कभी कभी अन्यायी कहकर दोष देते हैं पर इसका कारण हमारी दृष्टि शक्ति का सीमित होना है सीमित दृष्टिशक्ति को ही हम दूसरे शब्दों में अज्ञान कहते हैं अपनी सामर्थ्य और योग्यता का गलत मूल्यांकन भी अज्ञान की सीमा में आता है तो हम अल्प दृष्टि सम्पन्न भी हैं और अपनी योग्यता का गलत मूल्यांकन भी करते हैं इसलिए हम ईश्वर की धारणा नहीं कर सकते उस विराट कंप्यूटर के निरपेक्ष हिसाब को नहीं समझ सकते ईश्वर प्रार्थना को उपयोगित ईश्वर प्रार्थना की उपयोगिता कोई कह सकता है कि यदि ईश्वर एक कंप्यूटर है तो उसकी प्रार्थना करने का क्या अर्थ है कंप्यूटर तो किसी के प्रति पक्षपात करेगा नहीं फिर यह जो भजन पूजन हवन पाठ आदि चलता है उसकी क्या उपयोगिता इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि भजन पूजन प्रार्थना पाठ इत्यादि क्रियाएं हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है और इन शुद्ध भावनाओं के संस्कार कंप्यूटर में अंकित होकर हमारे हिसाब में जमा हो जाते हैं अब हम प्रार्थना करते हैं तो आकाश में बैठा कोई ईश्वर हमारी बात नहीं सुनता वह तो हमारी अपनी भावना है जो इस प्रकार की प्रार्थना से शुद्ध और उदात्त होती है यह कंप्यूटर सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीव के चित्त में उसकी पर्सनल फाइल व्यक्तिगत मिशिल है जिसके अनुसार वह जीव का नियंत्रण करता है तभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तृष्ट थी भ्राम्यण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानिमाया हे अर्जुन यंत्र पर आड़ूढ़ हुए के समान सब भूतों को उनके कर्मों के अनुसार अपनी माया से घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतों के हृदय में वास करता है